हेलो यू निकाल Your call has been put on hold. Please stay on the line or call later. आपका कॉल होल्ड पर है. कृपया लाइन पर बने रहें या दोबारा कोशिश करें. आप लोगों का प्रतीक्षा मात्र है. प्रोपागेटरी कॉल चालू रखो. अथवा थोड़ी बार बाद फिर प्रयत्न करो. राजा, आ रहा हूँ रोहित. राजा, श्रीवांगे. नमस्कार. राजा धन्यवाद प्रणाम. rangi Neha Raja Haan Sneha Dhanodran Raja Haan Parth Dhanodran Raja Chetali Juhi Juhi Ki Raja Your call has been put Dhanodran Raja Haan Champak Haan Haan Dhanodran Raja Haan Dhanodran Raja Haan Amitesh Raja Dhanodran Parth Haan Parth Your call has been चलो तो शुरू करें अभी अभी ये हाँ ये बता आपका कॉल होल्ड पर है लाइन तो पर बने रहें या दोबारा कोशिश करें आप कॉल प्रतीक्षा माखिये कॉल चालू रखो अथवा थोड़ी देर बाद फिर प्रयत्न तो करो कोई भी है ना ये कॉन्फ्रेंस चालू हो तो होल्ड पे मत रखे करो फोन को अगर किसी और का जरूरी फोन आ रहा है तो कॉन्फ्रेंस कॉल को काट आप फिर उठाना क्योंकि आप जब होल्ड करते हैं होल्ड पे रखते हैं तो फिर उसकी आवाज यहाँ पे अनाउंसमेंट्स होना ही देती है तो सब जरा इस बात के सावधानी रखना जी राजा और सब अपने अपने फोन म्यूट कर दो तो यहाँ एको बहुत आ रहा है आज हाँ प्रणाम हाँ चलो शुरू करें करो कोई रीड कर। पिछले क्लास में धर्म का जो विषय हमने देखा था उसको रिवाइज करके और आगे का विषय लो राजा मैं करूँ हाँ पार्थ कर आ, पिछले दो क्लास में हमने आ, बेसिकली मंगलाचरण और धर्म का विषय किया तो मैं उसको संक्षिप्त में चाहूंगा कि मंगला में हमने ठाकुर जी ने जो नाम रूप जगत का निर्माण किया है और और वो अद्भुत कर्म है और उसमें ही जी कर रहे रहे हैं, हैं तो उनको नमन कर रहे हम और दूसरे श्लोक में ऐसा था कि हमारे गुरु श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी और श्री पुरुषोत्तम जी को और इन आचार्यों ने जो पुष्टि भक्ति मार्ग का प्रवर्तन किया है वो सबको हम वो सबकी जय हो ऐसा मंगलाचरण में हमने देखा उसके बाद धर्म का विषय देखा तो उसमें हमने देखा कि जैसे अन्न से मनुष्य के बुद्धि और शरीर का विकास होता है वैसे जीवात्मा के विकास का जो मार्ग और जीवात्मा के विकास के लिए जिसकी जरूरत है उसे धर्म कैसे है और धर्माचरण करने से मनुष्य के जीवात्मा का विकास होता है उद्धार होता है उद्धार होना मतलब ऊपर उठना और धर्म भग, भगवान ने खुद धर्म के नियम बनाए हैं, वैसा हमने देखा और जो धर्माचरण करेगा वो प्रभु को प्रिय होगा और उसके जीवात्मा का उद्धार होगा हम्म। अभी अभी आगे का विषय विषय विषय करो करो किसी को पूछना है कुछ क्लास के पिछला पिछला जो चला था उसमें हाँ तो करो बार था नहीं में थोड़ा बाकी था ना हाँ दूसरे पैराग्राफ से जो मनुष्य धर्म धर्म नियम प्रमाणे आचरण करे थे तो भगवान तेनो अवश्य प्रसन्नुमु करव जो, के नियम जो ये। इसी कारण हर मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए अंत प्रभु प्रसन्नता एक तो जीवासमा साचो उद्धार अंत में प्रभु की प्रसन्नता वही जीवात्मा का असली उद्धार है ऐसा समझा जाए, ठीक हाँ। है तो इसमें सबसे पहले ये बात आई की धर्म का आचरण हमारे लिए क्यों जरूरी है दूसरे पैराग्राफ में ये कहा कि धर्म के नियम जो हैं वो साक्षात भगवान ने बनाए हैं, धर्म के नियम हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं, वेद पुराण उपनिषद वगैरह जो भी ग्रंथ है उनमे धर्म के सिद्धांत बताए गए हैं और वो सिद्धांत जो है उनका पालन हमें करना चाहिए और वही धर्म है तो ये बात है और उसमें जो लास्ट में जो पार्ध ने रीड किया उसमें ये बात बताई कि क्योंकि हमारी आत्मा का उद्धार केवल धर्माचरण से हो सकता है उसके अलावा हमारी आत्मा के उद्धार का और कोई उपाय नहीं है इसलिए धर्म का आचरण हमें अवश्य करना चाहिए और उसी से प्रभु प्रसन्न होते हैं और हमारी जीवात्मा का उद्धार भी होता है तो ये बात धर्म के विषय में हमने देखी इसमें किसी को कुछ पूछना है अच्छा है, चलो तो आगे करो बात मार्ग संप्रदाय उत्तम शिक्षा मेड़वा इच्छा धरावना सारा विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करी विद्वान अध्यापक पासे मेहनत ध्यान से अभ्यास करो आवश्यक मतलब हमें जो अच्छा शिक्षा प्राप्त कर, करने की जो इच्छा धराता है उसे अच्छे अच्छी शाला में दाखला लेना चाहिए और निष्णार्थ अध्यापक के पास मेहनत और ध्यान से अभ्यास करना जरूरी है उसके लिए दाय जम ज्ञान मेलव जो ये। इस प्रकार धर्म का ज्ञान लेना है तो निस्वार्थ भाव से धर्म का सच्चा ज्ञान जहाँ मिलता हो वैसे संप्रदाय में जाकर धर्म का ज्ञान लेना चाहिए आदाय योग्य गुरु पास से सर्वप्रथम पता योग्यता प्रमाण शिक्षा मेलवी जो है। इसके लिए संप्रदाय के योग्य गुरु के पास सबसे पहले अपनी योग्यता के अनुसार दीक्षा लेनी चाहिए हाँ। गुरु, गुरु उसके बाद गुरु के सामने धर्म के बाबत धर्म के लिए अपनी जिज्ञासा प्रकट करके धर्म का ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए आज धर्म ज्ञान मे साचो प्राचीन प्रकार से यह धर्म ज्ञान प्राप्त करने का असली और प्राचीन प्रकार है भारत हाँ। देश में अनेक धर्म मार्ग संप्रदाय एक, एक पैराग्राफ जब खत्म हो गया तो उस पूरे पैराग्राफ को एक बार समराइज कर दो पैराग्राफ में क्या बात आई इस पेरेग्राफ में यह आया कि जैसे हमें लौकिक में शिक्षा ग्रहण करनी है तो हम अच्छे विद्यालय को ढूंढेंगे और आ, आ, अच्छे विद्वान अध्यापक के पास जाकर मेहनत और निष्ठा से अभ्यास करेंगे उसी तरह हमें जो धर्म का ज्ञान प्राप्त करना है तो यह निस्वार्थ भाव का शब्द पे थोड़ा भार दिया गया है ऐसा हाँ। मुझे लगता है कि निस्वार्थ भाव से धर्म का जहाँ सच्चा ज्ञान दिया जा रहा हो वैसे संप्रदाय में जाकर और योग्य गुरु के पास जाकर योग्य गुरु ये दोनों शब्द महत्व के हैं मुझे ऐसा लगता है यहाँ तो अप, अपनी योग्यता के अनुसार धर्म की धर्म का ज्ञान लेना चाहिए और उसका प्रोसेस में ऐसा बताया कि पहले दीक्षा लेनी चाहिए और उसके बाद अपनी जिज्ञासा प्रकट करके धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए हाँ और यही धर्म ज्ञान प्राप्त करने का प्राचीन और सबसे प्राचीन उपाय है ऐसा मचाना है हाँ ठीक है कुछ पूछना है किसी को इस पैराग्राफ में ना समझ आया हो ऐसा कुछ है हाजा बोल संप्रदाय में योग्य गुरु के पास सौ प्रथम योग्यता के अनुसार दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए और बाद में लिखा है कि धर्म का ज्ञान लेना चाहिए तो ये किस प्रकार की दीक्षा दीक्षा संप्रदाय की दीक्षा जैसे हमें स्कूल में एडमिशन लेना हो तो उसकी एक प्रोसेस होती है कि भाई हम स्कूल में जाएं प्रिंसिपल से मिले और स्कूल की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हो अगर हम उसे पूरी कर रहे हैं तो स्कूल हमें उस स्कूल में एडमिशन देता है एडमिशन का फॉर्म भरना होता है पेरेंट्स का आना होता है आजकल जैसे पेरेंट्स का इंटरव्यू भी लिया जाता है हाँ तो ये तरीका है एडमिशन लेने का उसी तरह हम किसी भी संप्रदाय में जाए तो उस सम्प्रदाय में एडमिशन लेने की कुछ प्रक्रिया होती है जैसे हम पुष्ट में आते हैं तो पुष्ट में हमें शास्त्र हम माँ प्रभु जी बताते हैं की तुम शरण दीक्षा लो कौन शरण दीक्षा ले सकता है तो महाप्रभु जी उसके टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं कि जिसे पुष्टि मार्ग में रुचि हो कृष्ण ही उसका आश्रय हो जो किसी और देव से आश्रित ना हो आगे जाके कृष्ण ही उसके लिए फल हो ऐसी जिसकी मेंटल परिस्थिति है उसी व्यक्ति को पुष्टि मार्ग में शरण दीक्षा दी जाती है तो जैसे पुष्टि मार्ग में दीक्षा लेने की प्रोसेस है उसी तरह दूसरे संप्रदायों में भी उस संप्रदाय में एंटर होने के लिए एक प्रोसेस बताई जाती है कि भाई हम किसी हर एक दीक्षा होती है हर संप्रदाय की एक दीक्षा के प्रणाली होती है कि उसमें एंटर करने के लिए हमें किसी भी तरह की दीक्षा दी जैसे पुष्टि मार्ग में हम शरण दीक्षा लेते हैं हमें अष्टाक्षर मंत्र गुरु से मिलता है और कंठी पहनते हैं हम तो कोई हमें देखे तो हम बोलेगा कि तुमने शरण दीक्षा ली है तो हम दीक्षित हुए कहने का मतलब कि उस संप्रदाय में एंटर हुए जैसे मुस्लिमों के यहाँ नहीं होता है पर क्रिश्चियन में भी बैप्टिजम की विधि होती है कि वो धर्म अप... में एंटर करने के लिए दीक्षा दी जाती है तो ऐसे हर संप्रदाय की एक दीक्षा होती है तो हम जिस संप्रदाय में जाना चाहते हैं पुष्टि में जाना चाहते हैं या क्रिश्चानिटी में जाना चाहते हैं या इस्लाम में जाना चाहते हैं कहीं भी जाना चाहते हो तो उसके लिए उस संप्रदाय के गुरु से मिलके और उससे हमें जो दीक्षा मिलती है वो दीक्षा लेके और हम जैसे हम बोलते हैं कि हमारा एडमिशन हुआ उस संप्रदाय में ऐसे कहा जाता है हाँ राजा इन शॉर्ट एडमिशन का मतलब दीक्षा जैसे स्कूल में हम एडमिशन लेते हैं उस तरह संप्रदाय में एडमिशन लेना दीक्षा होती है हाँ राजा हाजा हा? हाँ इधर पे कहा पहचान सकते हैं वो तो गुरु ही होता है ना जो शिष्य को धर्म का ज्ञान दे तभी पता चलता है कि ये कैसा है पर इसमें कैसे किस तरह से लेना चाहिए नहीं इसमें समझना ये कि जैसे कोई मुझे बोले कि तुम पुष्ट मार्ग में जाना चाहते हो तो हम हमें पहले ये तो देखना होता है ना कि भाई हमें मार्ग में रुचि है या नहीं है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना सोचे समझे मार्ग में घुस जाते हैं हमें ऐसा नहीं करना है हम कुछ सोच समझ के किसी भी धर्म का पालन करते हैं कोई हमें बोले तुम्हें पुष्टि मार्ग पसंद है तो भाई पुष्टि मार्ग का तुम ज्ञान प्राप्त करो तुम्हें पुष्टि मार्ग अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है ये चेक करो फिर अगर तुम्हें पसंद आए तुम ऐसा लगे कि पुष्टि मार्ग के जो नियम है उनका पालन तुम कर सकते हो और तुम्हें अगर वो ठीक लगता हो तभी हम उस मार्ग में एडमिशन लेते हैं या उस स्कूल में एडमिट होते हैं तो ऐसे योग्यता पहचानना मतलब कि हम उस मार्ग के लिए ठीक हैं या नहीं है कि जैसे पुष्ट मार्ग के लिए तुम हम जैसे हम एक बार ये हुआ कि हम लोग घूमने के लिए गए थे तो हमारे सामने हमारे आगे एक लेडी खड़ी थी लाइन में तो उसके गले में कंठी पहनी थी तो मैंने पूछा की भाई आप वैष्णव हो क्या तो उन्होंने बोला की हाँ मैंने कहा अच्छा फिर ऐसे ही वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि भई हमारे ये हुआ कि मेरी मेरी बेटी की शादी हुई पुष्टिमर्ग वैष्णव के घर में और उनका ऐसा नियम था मतलब सौराष्ट्र में सभी वैष्णव के जैसे नियम होता है कि भई अब वैष्णव के यहाँ जल पान वगैरह का व्यवहार वो लोग नहीं रखते हैं तो उन्होंने कहा कि भई हमारे समी है हमारे हाथ का पानी भी नहीं पीते थे इसलिए हम जाके और लेके आ गए अब हमारे यहाँ का खाना पीना वो लोग करते हैं तो ये दिमाग है लोगों का कि तुम कंठी क्यों ले रहे हो क्योंकि तुम्हारे समदन तुम्हारे हाथ का पानी पिए पर पुष्टिमार्ग तो ये नहीं है महाप्रभु जी क्या आज्ञा करते हैं कि अगर तुम्हें कृष्ण में रुचि है कृष्ण से प्रेम है पुष्टिमार्ग में आके कृष्ण की सेवा करने की तुम्हारी इच्छा है या कृष्ण ही तुम्हारे लिए फल है तो तुम्हें पुष्टिमार्ग की दीक्षा लेनी चाहिए तो जब हम पुष्टिमार्ग में एंटर हो तो हमें ये अपनी योग्यता सोचनी चाहिए कि भाई हमें कृष्ण में रुचि है या नहीं है हमारे लिए कृष्ण ही फल है या नहीं है या हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं ये मेंटल क्लियरिटी तो कम से कम हमारे अंदर होनी चाहिए तब जाके हमें मार्ग में दीक्षा लेनी चाहिए तो ये खुद की योग्यता देखने का यहाँ मतलब ये है कि तुम्हें मार्ग में रुचि है या नहीं है तुम्हारे लिए कृष्ण फल है या नहीं है ये बातों को मतलब प्राइमरी इन बातों को समझना ये योग्यता है हाँ, रुचि लेना चाहिए ना राजा मतलब शुरुआत हाँ, में में तो रुचि होती है कि तुम्हें मार्ग में जो बताया जा रहा है वो तुम्हें करना है या नहीं करना है ऐसे हाँ, राजा हा हा आपने कहा ना तो मैंने भी वैसा देखा है कि अदर कास्ट की जो बहु होती है ना वो दूसरे धर्म के होती है तो घर में शादी भी हो जाती है फिर भी किचन में एंटर नहीं होने देते है बाद में उसको कंठी पहनाते कंठी पहनाने के बाद उसको एंटर होता तो वो भी वैलिड नहीं हुआ ना क्योंकि उसको तो क्योंकि सामने वाले के मैसेज दिमाग में क्या जाएगा कि भाई मुझे रसोई में जाना है इसलिए मुझे दीक्षा लेनी चाहिए हाँ मैं मैं ऐसा ही कह रही हूँ कि उसको तो कृष्ण में रुचि नहीं है वो तो कंटी पहना दी और किचन में दे दे दे दे दे। इस ऐसा ही हुआ ना तो वो भी वैलिड हाँ, नहीं हुआ ना हाँ ये गलत बात ऐसा नहीं होना हाँ, चाहिए तो कहने का मतलब ये ये कि हम दीक्षा ले रहे हैं तो हमारे मन में ये बात साफ होनी चाहिए की हमें कृष्ण की सेवा करनी है हमें पुष्ट मार्ग में कृष्ण ही हमारा फल है ऐसा हमारे जब दिमाग में क्लियर हो तभी दीक्षा लेनी चाहिए हाँ राजा और पुष्टिमार्ग की दीक्षा उसी के लिए है। तुम्हें किचन में रसोई करने मिल जाए इसलिए तो कोई दीक्षा नहीं ली जाती है हाँ राजा हम्म तो रुचि की बात है कि इसमें हमें अपना दिमाग से सोचना चाहिए कि भाई तुमने गले में कंठे क्यों पहनी है कम से कम इतना तो हमें पता होना ही चाहिए हाँ राजा राजा स्टार्टिंग में तो रुचि तो हाँ फर्स्ट स्टेप है बाद में धीरे धीरे ही तो बढ़ेगा ना तभी तो की बात अलग है लेकिन तुमने जैसे पुष्टि पुष्टिमार को जाना समझा तब तुम्हारे मन में ये आए कि हमें ये करना है हमें ये पसंद है तो दीक्षा लेनी चाहिए ऐसे फिर प्रेम वगैरह की तो बात आगे की है हाँ राजा राजा यही प्रश्न का थोड़ा एक्सटेंशन था हाँ अधिकतर लोग तो जैसे हमारा भी एग्जांपल ले ले तो ये स्कूल में जन्मा हुआ है ऐसे माँ बाप मिले तो पुष्टि मार्ग में एंटर हो गए और बचपन से ही दीक्षा ले ली है तो हाँ। वो वो सब अभी अभी वो सब प्रैक्टिसेस चल रही है ना तो आ, आपके हिसाब से वो सब गलत प्रैक्टिसेस है गलत नहीं है देखो ये होता है की क्रिश्चनिटी में भी दो तरीके की दीक्षा दी जाती है एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ एक बैप्टिज्म होता है और उस वो बैप्टिज्म होता है कि जैसे बच्चा जन्मता है तो माता पिता उसको चर्च में लेके आते हैं और वह जो पादरी होते हैं उनके सामने उस बच्चे को दीक्षा दे दिलवाते हैं और फिर वहां पे वो प्लेज लेते हैं जीसस के सामने की हम हमारे बच्चे को एक अच्छा क्रिश्चियन बनाएंगे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा करके और उसे दीक्षा दिलवाते हैं फिर आगे जाके और जब बच्चा तेरह चौदह साल का हो जाए जब वो खुद समझने लग जाता है तब उसे बाइबल वगैरह पढ़ा के क्रिश्चनिटी के नियमों को समझा के और फिर उसे एक पक्का वाला बैप्टिज्म दूसरा होता है वो दीक्षा दी जाती है और फिर वो एक रिस्पांसिबल क्रिश्चियन कहलाता है उसी तरह हमारे यहाँ भी कुछ बातें ऐसी होती है कि जब हमें कुछ परंपरा से मिलता है की जैसे हमारे माता पिता वैष्णव है तो जब बच्चे को वो दीक्षा दिलवाते हैं तब वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छा वैष्णव बनाएंगे ऐसी प्रभु के सामने ऐसा प्राण लेके या महाप्रभु जी को ऐसी प्रॉमिस करके और फिर वो दीक्षा दिलानी चाहिए हमें कि हम हमारे बच्चे को एक अच्छा वैष्णव बनाएंगे हम महाप्रभु जी का ज्ञान उन्हें देंगे हम उन्हें कृष्ण की सेवा में तत्पर करेंगे तो परंपरा से जमानों से ये बात चली आ रही है हमारे वही वल्लभ कुल परिवार में भी तो यही होता है सब फैमिली में पुराने वैष्णव की फैमिली में सब जगह यही होता है कभी कभी माता पिता सक्सेसफुल हो जाते हैं कि उनके बच्चे भी अच्छे वैष्णव बन जाते हैं कभी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो फिर आगे जाके जो ब्रह्मसवन दीक्षा देने की बात होती है जैसे हम पक्का कहते हैं कि ये पुष्टिमार्गी की फाइनल दीक्षा है वो दिलवाने का आग्रह तभी रखना चाहिए कि जब वो व्यक्ति खुद रिस्पॉन्सिबल बन जाए शरण दीक्षा की बात अलग है कि बचपन में हमने उसे संस्कार डालने के लिए वो दीक्षा दे दी पर ब्रह्मवन दीक्षा जो है वो माता पिता को नहीं दिलवानी चाहिए जब बच्चा खुद समझने लग जाए हम बड़े हो जाए हमें महाप्रभु जी महाप्रभु जी का मार्ग समझ में आने लग जाए तब जाके ब्रह्मसवन देना चाहिए वो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना चाहिए ऐसा यहाँ पे हो सकता है तो राजा, राजा हमने जो ब्रह्म सम्मान दीक्षा बचपन में ले ली है हाँ। कोई कारणों सर और बाद में कई वर्षों तक सेवा नहीं की किए थोड़ा साइड ट्रैक हो रहा है बट मुझे जिज्ञासा से पूछना था बोलो हाँ, तो तो तो वो तो क्या अपराध हो जाता है पुष्टि मार्ग में अपराध की बात नहीं है आगे जाके वो क्या होता है की कुछ चीजें हमारी जानकारी के बिना ही हो जाती है जैसे पुराने समय में बाल विवाह हो जाते थे सक्सेसफुल भी रहते थे बहुत सारे लोग 12-13 साल की उम्र में ही तुम्हारी शादी हो गई फिर भी आगे जाके निभा भी लेते हैं कुछ लोग नहीं भी निभा पाते हैं तो हर तरीके की गड़बड़ी होती है कुछ के सक्सेसफुल जाते हैं कुछ अनसक्सेसफुल भी हो जाते हैं ऐसा तो ही यहाँ भी समझना चाहिए वो अपराध की बात नहीं है पर ये अच्छी बात है कि हमने बचपन में हमें दिलवा दी ठीक है कोई बात नहीं पर आगे जाके हम अगर अच्छे वैष्णव बन गए तब फिर वो गड़बड़ की बात नहीं है बाकी फिर प्रभु भी ये सोच लेते हैं कि चलो ये गलती से हो गया था या जो कंठी इसने पहनी है उसको इसका मतलब ही पता नहीं था तभी ये सब गड़बड़ हो गई इन सब में क्या होता है कि हम जब सिद्धांत से पढ़े थे तब ये सब सवाल आए थे तब हमने ये सोचा था कि इसमें गलती गुरु की भी है गलती माता पिता की भी है दोनों की गलती इसमें है बच्चे की इसमें गलती नहीं होते तो पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है जो भी है आगे जाके अगर हम अच्छे वैष्णव बन जाते हैं तो हमारे को प्रभु की कृपा है ऐसा मान के और उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए राजा कल में हाँ पर ऐसी बात है की नियम से हमें ये बात ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए कि ब्रह्मसवन दीक्षा तभी लेनी या लेवानी चाहिए बच्चों कि कि जब जाके वो खुद रिस्पॉन्सिबल बन जाए शरण दीक्षा की बात अलग है माता पिता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर करवाना चाहते हो तो कराना चाहिए ताकि बच्चे को बचपन से उस तरीके के संस्कार मन में पड़े राजा हाँ इधर यहाँ पे लिखा है ना निस्वार्थ भाव से धर्म का सच्चा ज्ञान मतलब अभी तो ऐसा कुछ चल रहा है अभी अपने को बच्चों को दीक्षा दिलवानी है तो अपन को तो पता है पर जो लोग ऐसा सोचने स, स, मतलब धर्म का सच्चा ज्ञान कैसे मिलेगा उन ऐसे मतलब धर्म धर्म का ज्ञान अभी ऐसे कैसे पहचान सकते हैं कि ये सच्चा है ये मतलब ऐसे पूछ रही हूँ जैसे उसमें तो क्या है कि हमारी विवेक बुद्धि से ही ये सब कुछ सोचना पड़ता है कि जिस धर्म को हम पकड़ रहे हैं उसके बारे में जानो उसे समझो अच्छी तरीका से फिर अगर हमें वो कन्विंसिंग लग रहा है तो उसका पालन करना चाहिए हाँ जी इसके अलावा तो बाकी सब क्या है कि क्या सच्चा क्या झूठा उसका निर्णय हमेशा कर नहीं सकते बाहर कोई तुम ये सोच लो कि थर्ड पर्सन अगर पुष्टिमार को देखे तो उसे भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि पुष्टिमार सच्चा है या झूठा है क्योंकि हमारी बाहर की जो इमेज है वो तो बहुत बिगड़ी हुई है हावेली मंदिरों के द्वारा जो दिमाग खराब करके रख दिया है लोगों का और हमारी जो इमेज पुष्टि मार्ग इस तरह की बन गई है तो बात थर्ड पर्सन को तो यही नहीं समझ आएगा कि ये पुष्टि भी सच्चा है या सच्चा नहीं है उसका कोई उपाय नहीं है तुम अपनी विवेक बुद्धि चलाओ समझो करो तभी ये सब बातें समझ में आ सकती खास करके ये बात कि जिस भी धर्म का या संप्रदाय का पालन करने के बारे में हम सोच रहे हैं उस धर्म या संप्रदाय के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करके और फिर ही उसमें आगे बढ़ना चाहिए सच्चा ज्ञान मतलब उसके गुरु की वाणी मूल ग्रंथों को पढ़ के और फिर ही निर्णय लेना चाहिए हाँ जी राजा दिया। दिया। सत्य संप्रदाय मतलब सच्ची संप्रदाय ना जैसे हाँ मतलब जो शास्त्र सम्मत हो ऐसे संप्रदाय ये जैसे दूसरे संप्रदाय होते हैं कि मनगढ़ंत तुमने चला दिया हमारे यहाँ क्या है संप्रदाय के लिए आगे जाके आएगा फिर भी ठीक है तुम लोग पूछ रहे होते बात यही क्लियर हो जाएगी प्रमाण प्रमे साधन और फल इन चारों की व्यवस्था बता के ही कोई भी संप्रदाय आगे बढ़ सकता है कि तुम जिस संप्रदाय को खड़ा करने जा रहे हो उसके लिए प्रमाण क्या है तुम किसके आधार पर यह संप्रदाय चला रहे हो जैसे महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि वेद शास्त्र पुराण गीता उपनिषद ये मेरे लिए प्रमाण है तो प्रमाण बताया प्रमे मतलब तत्व कौन सा मानते हो हाँ। तुम्हारे लिए जगत के लिए तत्व कौन है सर्वोच्च कौन है ये बात पूछी जाती है तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि श्री कृष्ण सर्वोच्च हैं कृष्ण प्रमेय है कृष्ण तत्व है, है। साधारण तो एक मार्ग दिखाया जाता है कि तुम्हें पुष्टि मार्ग में आके ये करना है तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि कृष्ण की सेवा करनी और श्रवण कीर्तन स्मरण करना है फल फल क्या मिलेगा तो कृष्ण प्राप्त होंगे कृष्ण में सिद्ध तुम्हारा मन लगेगा कृष्ण की सेवा तुम्हारे लिए फल है चित्त की कृष्ण में प्रवणता यही पुष्ट मार्गी के लिए फल है तो ये प्रमाण प्रमेय साधन और फल इन चारों की व्यवस्था जो संप्रदाय अच्छी ढंग से बता पाए उस संप्रदाय का पालन हमें करना चाहिए खास करके कि वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए नेक्स्ट पैराग्राफ में ही ये बात आ जाएगी कि जैसे कोई स्कूल गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित है या नहीं है ये चेक करके ही हम उस स्कूल में एडमिशन लेते हैं जैसे हमने एडमिशन ले गिर लिया बाद में हमें जब रिजल्ट मिलने हो तब हमें ये पता चले की आधार पर एडमिशन नहीं मिलेगा तो जैसे हम ये चेक करते हैं कि ये गवर्नमेंट द्वारा परमिटेड स्कूल है या नहीं है उसी तरह इन सब बातों को भी सोचना चाहिए की जिस संप्रदाय का खास करके जब वो हिंदू संप्रदाय हो वैदिक संप्रदाय हो तो उसमें खास ये ध्यान रखना चाहिए कि वो शास्त्रों के सम्मत है या नहीं है वेद पुराण आदि में उसकी सम्मति उस संप्रदाय की है या नहीं है इन सब बातों को सोचने के बाद संप्रदाय पसंद करना चाहिए जी राजा क्योंकि उसके बिना वो संप्रदाय निराधार माना जाता है और निराधार संप्रदाय है तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा की कि वो किस प्रमाण पे तुम्हें फल मिलेगा ये हमें पता नहीं चलेगा मतलब कुछ ऐसा बेद है जो प्रूफ प्रूफ के साथ में है ये वेद उपनिषद वगैरह जो है वो अपने को प्रूफ प्रूफ है तरीके आ, एक तरीके से बिल्कुल महाप्रभु जी जैसे कोई स्पेसिफिक कोई जो ग्रंथ है जिसमें ऐसा कह रहे हैं की कब शरण दीक्षा लेनी चाहिए या नाम दीक्षा लेनी चाहिए या भ्रम सम्बन्ध दीक्षा प्रकरण में और शास्त्रार्थ हाँ मतलब साधन प्रकरण में खास तो और गोसाई जी गोपेनाथ जी गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका में इन सब बातों को क्लियर किया है जैसे साधन प्रकरण में जैसे ऐसे तो मतलब मैंने देखा है तो उसमें ऐसा कहाँ मतलब एग्जैक्टली महाप्रभु जी के वचन नहीं मिलते हैं लेकिन महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जब तुम्हें पुष्टिमार्ग में रुचि हो तब ये समझना चाहिए की कृष्ण प्राप्ति तुम्हारे लिए फल है तो जैसे जैसे अगर मान लो बच्चे वाली बात ही ले लें जैसे किसी की भी घर में बच्चा हुआ तो कंठी दिलवा देते तो ऐसा कुछ महाप्रभु जी ने तो कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है, कि नहीं किया तब है नहीं चाहिए तो फिर दिलवाना चाहिए या नहीं दिलवाना मतलब ये सिर्फ अपन ऐसा सोच अपन खुद ऐसा सोचने कि दिलवा देना चाहिए ऐसा महाप्रभु जी ने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है वैसे महाप्रभु जी ने वर्ड में मतलब टोटल इन शब्दों में ये बात कहीं मिलती नहीं है लेकिन हमें ये परंपरा से ये सब चीजें मिलती है अच्छा जैसे जैसे कुछ वार्ता प्रसंगों में भी ऐसा आता है जैसे कोई वैष्णव ने अगर नाम निवेदन दीक्षा ले ली तो वो जैसे महाप्रभु से करते कि जैसे घर पे और बाकी जो हैं, उन सबको भी अंगीकार करिए अंगीकार करते होंगे तो जो बाकी घर वाले होंगे उनकी तो रुचि है नहीं है ऐसा जरूरी तो तो है महाप्रभु जी चेक करके ही दीक्षा देते होंगे क्योंकि बहुत सारी जगह महाप्रभु जी ने ये भी तो कह दिया है की भाई घर के लोग है उनका तुम्हारे पीछे पीछे उद्धार हो जाएगा बाकी वो दैवी जीव नहीं है और बहुत से लोगों को महाप्रभु जी ने दीक्षा तक नहीं दी है तो ये तो महाप्रभु जी के बात तो है ही कि महाप्रभु जी ने हमेशा समझ के ही इन सब बातों का निर्णय लिया होगा पर यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि अगर उस व्यक्ति को बच्चे को देने की जब बात है तो माता पिता की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है की वो अपने बच्चे को एक अच्छा वैष्णव बनाए और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर उस बच्चे को दीक्षा देना चाहे तो दिलवा सकते हैं ये परंपरा में हमें ये सब बातें समझ में आती हैं और जब जब जबन की बात तो उसके लिए तो जो महाप्रभु कंडीशन सिद्धांत रस बताते हैं कि वो समर्पित जीव होना चाहिए असमर्पित का त्याग उसे करना चाहिए कृष्ण के लिए टोटली समर्पित जब वो हो जाए तब उसे दीक्षा देनी चाहिए ग्रंथों में वार्ता जी वगैरह में भी हमें ये सब बात समझ आती है तो उसके आधार पर ही इन सब चीजों का निर्णय करना चाहिए जैसे जै लेकिन जैसे जब शरण दीक्षा की बात आती है जैसे कंठी की बात आती है तो कंठी में भी जैसे बहुत विशेष करके यूं माना जाता है कि सिर्फ जब कृष्ण एक तात्पर्य हो सिर्फ मतलब सिर्फ कृष्ण को ही अपन शरण करके यूं माने तभी लेना चाहिए कंठी भी देखो उसमें ये बात है कि वो न्यू कमर के लिए ये बात होती है की जो अचानक आ रहा है और कह रहा है की मुझे पुष्टि मार्ग में आना है तो उसके लिए तो ये नियम जरूरी है पर जो बच्चा हमारे घर में जन्मे अगर ये कंठी क्या है कि जब बच्चे जन्मे तब हम देते हैं वो उसको ये संसार बनाने के लिए हम देते हैं कि आगे जाके तुम्हें वैष्णव ही बनना है हम हाँ उसपे अपना निर्णय थोप रहे हैं ऐसा नहीं समझना है पर वो आगे जाके एक वैष्णव बने ये वो माता पिता उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं और अगर हम उन्हें कंठी ना दें तो बच्चे को वो संस्कार भी कभी नहीं पड़ेंगे कि उन्हें वैष्णव बनना चाहिए फिर जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं तुम्हें तिलक लगाना चाहिए तिलक को नहीं पहुँचना चाहिए कंठी पहनी होती है तो हम बोलते हैं कि इसे कभी नहीं उतारना है इसे हमेशा पहन के रखना है तो ऐसा सब बोल के और उसके मन में ये सब संस्कार माता पिता बिठाते हैं तुम्हें वैष्णव हो और तुम्हें आगे जाके अच्छा वैष्णव बनना है या कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है जैसे घर में सेवा बिराजती है तो हम कहते हैं कि चलो सेवा में नहाओ ठाकुर के चंदपष करो चनप करे बिना हमें खाना नहीं चाहिए तो ऐसा सब करके हम उस बच्चे को जब धीरे धीरे संस्कार डालते हैं इन सब चीजों का तो वो बच्चा आगे जाके इन सब बातों को एक्सेप्ट करता है और समझता भी है जी। हाँ ठीक है और कुछ स्पेशल में अगर किसी को हो तो हम उसे कल डिस्कस करेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे ठीक है तो आज का क्लास रखते हैं ग्यारह बज के हाँ राजा धनबाद मैडम राजा धनबाद मैडम